नारद नारदपरव्राजकोपनषद नवमोपदेस अथ ब्रह्मस्व कथमेति नारद पक्ष तम होतामह कि ब्रह्मस्वी अन्स्योहमस्मी ये विदुस्ते पशु न स्वभापशुस्तमें्ञा विद्वान्मृत मुखात्रुच्यते न्यपंथ विद्य जना इसके पश्चात नारद जी ने पुनः प्रश्न किया हे hey भगवान ब्रह्म का स्वरूप कैसा है कृपा करके बताने का अनुग्रह करें ऐसा श्रवण कर पितामा ब्रह्मा जी ने कहा हे hey वत्स्य नारद ब्रह्म और क्या है अपना निज स्वरूप आत्मा ही तो ब्रह्म है ब्रह्म दूसरा और मैं दूसरा हूँ ऐसा जो भी लोग समझते हैं वे पशुवत् हैं जे स्वभावश पशु योनि में ही प्रादुर्भूत हुए हैं उन्हीं का नाम पशु है उन परम प्रभु परमेश्वर को जो ज्ञानी पुरुष इस तरह सर्वात्मा एवं सर्वस्वरूप में जानता है वह सदा के लिए मृत्यु के मुख से छुट जाता है एकमात्र परमात्म सत्ता का सदज्ञान ही है जो मुक्ति अर्थात मोक्ष प्रदान कराने में सर्वसमर्थ है काल स्वभाव निय दीक्षा भूतान योनि पुरुष इति चिंतन चिंतम संयोगा नवात्मत्जनी स सुखदुखे ते ध्यानुगतान्द्वामशक्ति सगुण निगूढ़ सकारनालारिता कालामुक्ता नधिस्थितेक तब त्रिवृत्त षोड़ता सता धारम विशति प्रत्यरा अष्टषिर्वैकद्वकमोह पंच स्ोतुबि पंचयोग्युग्र वक्ता पंच प्राणोर्मी पंचबुद्ध्यामूलां पंचावर्ता पंचदुखा पंचपरवाम पंचा पंचपर्वामधीम परमात्मा विषय परस्पर चर्चा करने वाले कुछ जिज्ञासु जन कहते हैं कि क्या काल स्वभाव निश्चित ही फल प्रदान करने वाला कर्म आकस्मिक घटना बातों महाभूत अथवा जीवात्मा इस जगत का कारण रूप है इस विषय पर चिंतन करना चाहिए काल आदि का समूह भी इस नश्वर जगत का कारण नहीं हो सकता क्योंकि यह चैतन्य आत्मा के आश्रित है जीवात्मा भी इस नासवान जगत का कारण नहीं हो सकता क्योंकि वह सुख दुख के कारणभूत प्रारब्ध कर्म के आश्रित है ऐसा विचार करते हुए उन्होंने ध्यानावस्था में प्रतिष्ठित होकर अपने गुणों से आवृत्त उन परब्रह्म की स्वरूप स्वरूपभूता अचिंत्य शक्ति का साक्षात्कार किया जो परब्रह्म अकेले ही काल से लेकर आत्मा तक अर्थात पूर्व में कहे हुए सभी कारणों पर शासन करते हैं उस एक नेमी वाले तीन घेरों से युक्त सोलह सिरों से संयुक्त पचास अरों से परिपूर्ण बीस सहयोगी अरों से युक्त एवं छह अष्टकों से पूर्ण अनेक रूपों वाले एक ही पास से संयुक्त मार्ग के तीन भेदों से युक्त तथा दो निमित्त एवं मोह रूपी एक नाभि केंद्र से युक्त चक्र को उन जिज्ञासुजनों ने देखा यहाँ विश्वव्यवस्था को एक चक्र पहे के रूप में वर्णित किया गया है नेम चक्र को बांधे रखने वाली एक परिधि प्रकृति तथा तीन वृत्त तीन गुण सतरजम है परिधि के अंत सिर को सिरे का जोड़ कलाएं हैं प्रश्नोपनिषद के छठे प्रश्न के अंतर्गत चौथे एवं पांचवें मंत्र में इसका वर्णन है पचास अरे विपर्य अशक्ति तुष्टि आदि पचास प्रत्यय अंतकरण के वित्तियों के पचास भेद तथा बीस सहायक अरे दस इंद्रिया पांच विषय एवं पांच प्राण कहे गए हैं चक्र में अष्टक किसे कहा गया है यह स्पष्ट नहीं है इन छह के आठ आठ भेद कहे गए हैं प्रकृति शरीरगत धातु सिद्धियां, भय देव योनिया तथा विशिष्ट गुण तीन मार्ग धर्म अधर्म एवं ज्ञान मार्ग तथा दो निमित्त पाप और पुण्य कर्म है यह सब मोहरूपी नाभिक को केंद्र मान घूम रहे हैं पांच स्रोतों से निश्रित होने वाले विषय रूपी जल से परिपूर्ण पांच स्थलों से प्रादुर्भव होकर भय प्रदान करने वाली एवं तिरक चाल से गमन करने वाली पांच दुख रूपी प्रवाह के वेग से संयुक्त पांच परतों वाली तथा पचास भेदों से परिपूर्ण नदी को हम सभी लोग जानते हैं ऋषि ने यहाँ विश्व प्रवाह को नदी के रूप में वर्णित किया है पांच धाराएं, पांच ज्ञानेन्द्रियाँ पांच उद्गम पांच तत्व पांच प्राण की तरंगे पाँच भौरे पाँच तनमात्राएँ पांच दुख गर्भ जन्म रोग जरा और मृत्यु है पांच विभाग अज्ञान अहंकार राग द्वेष और भय है अंतकरण की पचास वृत्तियाँ उसके भेद हैं उक्त दोनों उपमाओं की विस्तृत व्याख्या आचार्य शंकर के भाष्य में लिखी जा सकती है सर्वा जीवे सर्वंस बृहंते तस् हंसो भ्राहमते ब्रह्मचक्रे पृथात्म प्रेरिता म्वा जुष्ट ततना मृतत्व परमं तो ब्रह्म तस्त्रियम प्रतीक्षाक्षर चातर वेद विधो विद्वादीना परे ब्रह्मणी तत्परायण तयुक्त में छरम च व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वीश अनीश्चात्मा बदते भोक्तृभाद मुच्यते सर्वचय ज्यान्वजाबी शीसा येका भोक् भोगाथयुक्ता अनंत आत्मा स्वरूपो कर्तांदते ब्रह्मतरम प्रधानमताक्षर हर क्षरात्माशते दिवेकनाजना तत्वसाते विश्वमायानृत्ति समस्त प्राणियों के आश्रयभूत एवं जीविका स्वरूप इस विशाल ब्रह्मचक्र में जीवात्मा को भ्रमण कराया जाता है वह स्वयं अपने आप को एवं सभी के प्रेरणा स्रोत परमात्मा को पृथक पृथक जानकर उसके पश्चात उन पर से स्वीकृत होकर अमृत भाव को प्राप्त कर लेता है वेद में कहे हुए ये परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ आश्रयभूत एवं शाश्वत अविनाशी हैं उन परमात्म देव में तीनों लोक सन्निहित हैं वेद के तत्वज्ञ महापुरुष यहाँ हृदय क्षेत्र में अंतर्यामी स्वरूप में प्रतिष्ठित उन परमात्म देव को जानकर उन्हीं में आश्रित होकर उन आदिदेव ने ही विलीन हो गए सतत विनाशयुक्त जड़ वर्ग एवं अविनाशी जीवात्मा तथा इन दोनों के संयुक्त रूप व्यक्त एवं अव्यक्त रूप इस जगत का परब्रह्म ही धारण तथा पोषण करते हैं और जीवात्मा इस जगत के विषय भोगों का भोगता होने के कारण प्रकृति के अधीन होकर इसमें आबद्ध हो जाता है और उन परमात्मा देव को जानकर सभी तरह के बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है सर्वज्ञ एवं अज्ञानी सर्वसमर्थ एवं सामर्थ्य रहित ये दो ही जन्मरहित शाश्वत आत्मा हैं तथा भोग भोगने वाले जीवात्मा के लिए उपरयुक्त भोग सामग्री से संयुक्त अनादि प्रकृति एक तीसरी शक्ति के रूप में है वे परमात्म देव अंतरहित संपूर्ण रूपों से युक्त एवं कर्तापन के अभिमान से रहित है जब मनुष्य इस तरह ईश्वर जीव एवं प्रकृति इन तीनों को ब्रह्म के रूप में प्राप्त कर लेता है तो वह सभी तरह के बंधनों से मुक्त हो जाता है प्रकृति तो विनाशशील है और इसका भोक्ता जीवात्मा अमृत रूप अविनाशी है इस विनाशशील जड़ तत्व एवं चेतन आत्मा दोनों को एक ही ईश्वर अपने विशेष निर्देशन में रखते हैं इस तरह से उन परमेश्वर का सदैव चिंतन करते रहने से मन को उन्हीं में लगाए रहने से तथा तन्मय हो जाने से मनुष्य अंत में उन्हें प्राप्त कर लेता है तदनंतर सभी प्रकार की माया प्रपंच की निवृत्ति हो जाती है ज्ञावाद्य सर्वपाशय क्षीणय क्लेष जन्म मृत्यु प्रहारि तेह देहभेदे विश्वश्वर्य केवल आप्तकामः एक तेयम नित्यमेवात्मसंथम ना परेरित कि भोक्ता भोग्यम प्रेरिता आत्मिद्यापोमूलम तद्रहोपन्यपरम उन परमात्मा स्वरूप का सतत चिंतन करने वाला मात्र से उन प्रकाश स्वरूप परब्रह्म को ध्यान के द्वारा जानकर मनुष्य सभी तरह के बंधनों से मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है क्योंकि क्लेशादि विकारों का शमन हो जाने के पश्चात जन्म मरण का सर्वथा अभाव ही हो जाता है इस कारण से वह देह के नष्ट होने पर तृतीय लोक अर्थात स्वर्ग लोक तक के सभी तरह के ऐश्वर्यों का परित्याग करके सर्वथा विशुद्ध तथा आप हो जाता है अपने ही अंदर प्रतिष्ठित इन ब्रह्मदेव को सर्वदा जानना चाहिए इनसे उत्कृष्ट स्मरण करने योग्य तत्व दूसरा और कुछ भी नहीं है भोक्ता अर्थात जीवात्मा भोग्य अर्थात जड़ वर्ग एवं उनके प्रेरणा स्रोत पर को जानकर पुरुष सभी कुछ जान लेते हैं इस प्रकार इन तीन भेदों में वर्णित यह सब कुछ ब्रह्ममय ही है आत्मविद्या एवं तप ही जिसकी प्राप्ति के मुख्य स्रोत साधन है वह उपनिषदों में वर्णित श्रेष्ठ तत्व ही परम ईश्वर है अर्थात भेद द्वारा वह ब्रह्म द्विध अथवा त्रिविध कहा जाता है किंतु यथार्थ में भेद दृष्टि अज्ञान मूलक है इस कारण वह समस्त रूपों में एक ही परमात्मदेव विद्यमान है